बोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधे राधे राधे श्री राधा बिहारी देवजू की जय राधे जय राधे जय राधे राध राधे राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमन हरि गोविंद जय जय राधारमन गोविंद जय जय गोपाल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 वंदे हरि लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदो व्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्गित सर्गादि लक्षितम जगद्धाम नवलक्षणलक्ष जगद्धा नमा हृदय येरणया प्रवर्तिहमरा तो वंदे श्रीचैतन्य अर्पित चरी चरा कुणावती नक्कल सामर्पयत मुन्न तोज्जलसा सौक्तिश्रिय हरपुरट सुंदरद्वसंदीता सदादय कंद स्फुशी जयता मतर्वस्व पुजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ दिव्यारण्यकद्रुना श्रीमदत्ना सिंहासनस्थ श्रीमद्राधा श्री गोविंद देवी साम रसवापी मधुरी प्रणा प्रलय कुटी भृंगीतरी हृदय दंशी कोपी वैशी निनाद नारायण नमस्कृत्य नरम चम दीवी सरस्वती व्यासू तो जमदि वाकंकुतभ्युभ्यू पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप को हे भट्टुग्सुमते रघुनाथ दासजीव मे कृत मन मे दयांद्र बुल शिवृंदावे म मंगल श्री चैतन्य चरितान गौरव था जिसने श्री रूप शिक्षा श्रीमद महाप्रभु प्रयाग में दस दिन तक आप श्री रूप गोस्वामी जी को गंगा जी के किनारे एकांत में विराजमान होकर के शिक्षा प्रदान कर रहे हैं रस की और पूर्व क्वेश्चन ने ये कि स्थाई भाव जो सोया हुआ हुआ है वो ही जिस समय जागृत होता है उस स्थायी भाव के प्रभाव से जो कारण है वह विभाव बन जाता है जो कार्य है वह अनुभाव बन जाता है और जो पोषक है वह संचारी भाव बन जाता है और विभाव अनुभाव और संचारी भाव इनके संयोग को प्राप्त करके वो जो स्थायी भाव है वह अत्यंत अत्यंत आस्वादनीय बन जाता है उसके आस्वादनी बनने का एक प्रक्रिया है वो ये कि जो जो अनावरणता को प्राप्त करेगा क्यों तो क्यों वो आस्वादनी बन जाएगा स्वपर तटस्थ भाव में पड़ा रहेगा स्थायी भाव तो वो कहीं अश्लीलता, पैशन वासना मात्र बना रहेगा परंतु जहां वह स्व पर तटस्थ भाव इस आवरण से मुक्त होकर के विराजमान होगा तो वहां आस्वादनी बन जाएगा और आस्वादी केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा पूरे के पूरे ऑडिटोरियम के लिए पूरे पूरे दर्शक मंडल के लिए सभी श्रोताओं के लिए वह आस्वादनी बन जाएगा अब बारह प्रकार की जो स्थायी भाव हैं पांच मुख्य स्थायी भाव और सात गौण स्थाई भाव इनमें इन पांच मुख्य स्थायी भावों के माने शांत दास सच बात्सल्य और मधुर ये पांच जो हैं इनकी एक विशेषता है कि ये कहीं ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित हैं कहीं ऐश्वर्य ज्ञान से ये मुक्त है इनमें शांत और दास्य ये दो ऐश्वर्य दो प्रेम तो ऐसे हैं जो के ऐश्वर्य से पुष्ट होते हैं परंतु यदि बाल के तीन में मान सख्स बात्सल्य और मधुर इन में ऐश्वर्य भाव आता है तो ऐश्वर्य भाव आने पर प्रेम संकुचित हो जाता है प्रेम दब जाता है और उसके तीन उदाहरण श्रीमद भागवती संहिता से श्री महाप्रभु ने रघुभूस् जी के सामने प्रस्तुत किए साक्ष्य का दृष्टांत दिया कि नहीं, बासल का दृष्टान जो है वो बासल्य का सबसे पहले का दिया में जैसे ही कृष्ण ईश्वर है ये भाव आया और वे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कंसभ के बाद उस समय भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कंस भस के बाद में कृष्ण जब देवकी बसदेव को कारागार से मुक्त करने के लिए गए उस समय भी दोनों के दोनों हाथ जोड़कर के वंदना कर रहे हो कह रहे हैं आप जगत के ईश्वर हैं आपने हम जीवों का कल्याण किया और इसी तरह से कुरुक्षेत्र में जब बसदेव जी ने देवकी जी ने यह सुना कि ऋषियों के मुख से कि कृष्ण तो ईश्वर है और हे कृष्णा आप हम ब्राह्मणों को जो प्रणाम कर रहे हो वे केवल लोक संग्रह के लिए दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए आप हमारे सामने ऐसे प्रणाम कर रहे हो हम तत्वतः इसके अधिकारी नहीं है परंतु जगत को शिक्षा देनी है इसलिए आप ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हो ये बात सुनकर के देव की वजिद दोनों के काम कर हो सावधान हो जाए और देव की और श्री बसदेव जी दोनों के दोनों के मुख से ऐसी बुरी बात निकल जाए अश्लील बात जिसको कहने में भी संकोच हो ऐसी बुरी बात निकल जाए कि युवा ननसोत ताको प्रधान पुरुषेश्वर तुम हमारे पुत्र नहीं हो हाय हाय नंदा कभी ऐसा कह सकते हैं क्या कभी नहीं कहेंगे परतु देव की वसदेव कहने लगे कि युवा ननस सुम हमारे पुत्र नहीं आप तो साक्षात ईश्वर तो वहां बात्सल्य भाव का सत्यानाश हो गया बासल्य भाव बिल्कुल चौका लग गया बासल्य ऐसे ही कंस को मारकर जिसमें आए उस समय एकदम बात्सल्य भाव जो है वह समाप्त हो गया देव की बसदेव का और अंजलि बांध करके खड़े हो गए हैं पिता पुत्र के आगे अंजलि बात करके खड़ा हो कैसा बुरा लगे अब श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं तो कृष्ण तनिक मुस्कराये और जैसे ही मुस्कराये वैसे ही इनका वो ऐश्वर्य भाव समाप्त हो गया और फिर उनको मोहित करने के लिए ये वचन कह रहे हैं कि सन्मार्थ साधको साधको देह निर्वेशन जन्म शतामती उनसे जन्म शतामति के हे माता पिता आपने कृपा करके हमको ये देह दिया है हम जो कुछ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति कोई भी कार्य करेंगे वो इस देह से ही तो करेंगे इसलिए माता पिता के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते हैं ऐसे जो बचन कहे और पिताजी हमको आपकी सेवा करने में आने में बड़ा विलम्ब हो गया हाय कंस ने आपको कारागार में डाल दिया और फिर भी हम आपको मुक्त कराने में इतना विलंब कर दिया हमने आप हमारे अपराध को क्षमा करें ऐसे मधुर वचन सुनने यदि तो फिर माता पिता तो रिजी जाएंगे और उनको क्या चाहिए ऐसे मधुर वचन मानकर सुन ले तो अपने आप को कृत्य करके कृतार्थ करके मान लो शिवदेव की बसने बिल्कुल भूल तो यहां पर ऐश्वर्य ज्ञान जो है वो ऐश्वर्य ज्ञान वात्सल्य को दबाने वाला है ये एक श्रोता ऐसे ही सक्ष प्रीति उसमें भी यदि ऐश्वर्य ज्ञान आ जाए तो सख्सप्रीति भी समाप्त हो जाती है उसके लिए यह दिखाया कि कृष्ण के विष्णु दर्शन करके अर्जुन उनका वास संकुचित हो गया था कि सखेत मत्वा प्रथम यदुत्तम हे कृष्ण हे प्रभु तो सखा मान करके मैंने जो आपसे कहा हे कृष्ण हे यादव हे सखा ये अजानता तवेदम, तुम्हारी महिमा को मैंने न जान करके ये वचन कहा ये मेरी गलती थी मैं प्रमादा प्रणेन वाप प्रमाद के कारण कहा प्रेम के कारण कहा वो प्रेम नहीं मैं तो इसको प्रमाद मानता हूं क्योंकि तत्वता आप ईश्वर हो और मैं नर हूं आप नारायण इसलिए मैंने सक्षम प्रीति को संकुचित कर रहा हूं मैंने जो कहा वो गलती थी और यहां असत्तों से मैंने कई वो कई बार पर करने के लिए तुम्हारा जो असत्कार किया वो भी उचित नहीं है कभी कभी बिहार शैया आसन भोजन मैं एक आसन पर बैठ करके एक शैया पर बैठ करके एक साथ भोजन करते हुए मैंने तुम्हारा जो अपमान किया वो भी अपमान उचित नहीं है एको तुमा तत्समक्षम, आन एक तत्मे तुम अहम अप्रमेयम मैंने एकांत में अथवा सबके सामने जो कुछ भी कहा के अच्छुत तत्म ध्वन आप मेरे उस अपराध को कृपा करके क्षमा कर दो तत्मय अहम आप अप्रमे हम आप अप्रमेय हैं मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना कर रहा हूं तो ये हो गया सक्ष का पहले बासल्य प्रीति में ऐश्वर्य आने पर प्रीति सब जा संकुचित हो जाती है आप दूसरा दृष्टांत दिया ये अर्जुन का इसमें सक्ष प्रीति संकुचित हो गई और सखापना छोड़कर के अंजलि बांध करके अर्जुन खड़ा हो गया और इसी तरह से श्री रुक्मी के दृष्टांत के द्वारा दिखाते हैं कि वहां पर भी यदि ऐश्वर्य आ जाए तो फिर ईश्वर्य प्रीति आने पर ऐश्वर्य भाव आने पर प्रेम सेवा की जो भावना है जो संबंध भाव है उस संबंध स्वरूप सेवा की भावना समाप्त हो जाती है तस्या सुख भय शोक विनष्ट दिश्ते श्री द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान हैं रुक्मणी दासी रुक्मणी के हाथ से दासी के हाथ से रुक्मणी जी ने ले ली स्वयं कर रही हैं क्योंकि श्री कृष्ण प्रेमे अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सबे कौरे दास्य भाव सभी दास्य भाव धारण कर रही हैं तो दासी के हाथ से चमर लेकर के रुक्मणी जी जिसमें चमर कर रही हैं। श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं कि रुक्मणी जी सदा सदा अनुकूल होकर के रहती हैं, परंतु तो रुक्मणी जी का कभी भुएं चढ़ी हुई मैंने नहीं देखी क्या इनमें भावान्तर होता है रुक्मणी जी में क्रोध उत्पन्न करने के लिए भावान्तर मान उत्पन्न करने के लिए ठाकुर ने रुक्मणी जी से प्रयास किया क्योंकि जो भोजन का रस का शौकीन होता है उसको तो केवल मीठा मीठा खाने से काम नहीं चलेगा कभी कभी चटपटा खट्टा भी चाहिए तो आप मन में विचार कर रुक्मणी सदा अंकुल है एक बार प्रतिकूल बनाकर के मैं तो देखू देखें क्या स्वाद आता है क्या कहती और इसलिए श्री कृष्ण अपनी कुछ माला से उतारते हुए अपना कुछ दुपट्टा सा सरकाते हुए कहने लगे बोले रुक्मी रुकमणी तुम राजा की बेटी तो हुई पर तो राजा की बेटी सभी की तुमने बुद्धि नहीं पाई रुकमणी जी एकदम घबरा गई बोले महाराज कोई गलती हो गई क्या बोले नहीं नहीं हम तुमसे ही पूछ रहे हैं वैसे ही कि तुमने क्या देख करके हमारे साथ में विवाह किया जगत में सबसे पहले रूप देखा जाता है तो तुम गोरी हम सावरे फिर पद देखा जाता है तुम राजा की बेटी हम तो राजा हैं नहीं राजा तो उग्रसेन है अब ये बात अलग है कि सभा में कभी कभी हमारी चल जाती है मान ली जाती है वो बात अलग है नहीं तो हम तो राजा हैं नहीं हमारे पास में कोई अधिकार भी नहीं है फिर तुम्हारे बराबर हमारा वित्त भी नहीं है धन भी नहीं है कैसी सुंदर मथुरा बीच की जगह उसको छोड़कर के समुद्र में आकर के यहां भयभीत होकर के बसे और तो और क्या सब लोग हमारे साथ में द्वेष करते हैं हमारे साले साहब रुक्मी भी हमारे साथ में द्वेश करते हैं रुक्मणी जल्दबाजी में जो हो गया सो हो गया कोई बात नहीं तुम्हारे तो रोम रोम के ब्याह हो जाएंगे एक काम करो तुम हमको छोड़ो और किसी दूसरे गोरे गोरे राजकुमार का चित्र हाथ पकड़ करके उसके साथ में ब्याह करो और ये कहकर के श्री कृष्ण कुछ माला से उतारने लगे कुछ दुपट्टा सा सरकाने लगे रुक्मणी जी एकदम घबरा गई कि हाय प्रभु क्या मेरा त्याग करना चाहती और एक एक ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया और कह रही है महाराज आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य कहा तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली कहां अनंत ऐश्वर्य अनंत कोट ब्रह्मांड उनके नायक आप और कहा मैं प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है नहीं परंतु तो अपने आप को प्राकृत जो त्रिगुण उनकी स्वामनी करके रुक्मणी जी मानती मैं आपके बराबर नहीं हूं आपने ये जो कहा कि मथुरा जैसी जगह को छोड़कर के समुद्र में आकर के बसे ये बिल्कुल भी सही कहा क्योंकि आपको माया का स्पर्श नहीं है आप माया से परे होकर के ही बिराइमान हैं। आपने ये जो कहा सब लोग हमारे साथ में द्वेष करते हैं यह भी बिल्कुल सत्य कहा क्योंकि दुष्टि इंद्रियों के साथ में आपका द्वेष सदा बना हुआ है आपने ये जो कहा रुक्मी तुम्हारी तो तुलों की दीपावली के ऊपर महालक्ष्मी नमोस्तु कहकर प्रार्थना करता है परंतु हमारी प्रार्थना करने वाले कौन हैं है बिर जिन्होंने हाथ में माला से रखी है गले में तीन तीन चार चार पांच पांच, पांच मालाओं को जो पहने हुए हैं तिलक और बहिरवास केवल लगोटी धारण करके जो डोल रहे हैं ऐसे लोग हमारी आराधना करते हैं जो संसारी जन हैं वे हमारी आराधना नहीं करते हैं विरक्त जन बाबाजी जन हमारी आराधना करते हैं जो सेठ जी हैं संसारी जन हैं वे तो लक्ष्मी जी की आराधना करते तुम्हारी आराधना करते और आपने ये जो कहा कि रुक्मणी हमारा हाथ छोड़ करके अब किसी नए पुरुष का हाथ पकड़ लो तो ये बात भी झूठ नहीं है क्योंकि संसार में क्या ऐसी स्त्री नहीं है जिनका नव नव पुरुषों में चित्त जाए विवाहित होने पर भी नव पुरुष में चित्त जा सकता है इसमें अंबा अंबिका अंबालिका इनके दृष्टांत हैं कि वे जो अंबा है वही कहीं शखनी बन करके विराजमान हुई तो पूर्वजन तो पराजित होने पर भी जीते जाने पर भी काशी राज में अत्यंत अत्यंत वे आसक्त रही वे कहीं दूसरी जगह प्रीति करती हुई वे विराजमान हुई इसलिए यह कहना भी आ, कोई गलत नहीं था हां एक बात तुमने शायद विचार करके नहीं कही अनजाने में आपके मुख से निकल गई रुकमणी हमने तुम्हारे साथ में ब्याह क्या किया आफत पाल ली ऐसा नहीं है मैं जानती हूं कि तुमने मेरे साथ में विवाह करके न तो मेरे ऊपर कोई एहसान किया है और ना मेरे साथ में जो विवाह किया वो दूसरे दुष्ट राजाओं को दंड देने के लिए किया और न मेरे ऊपर एहसान किया ये तीनों चीजें मेरे ऊपर एहसान नहीं है मेरे प्रेम के बशीभूत होकर के आपने विवाह किया दूसरे राजाओं को दंड देना या एक आनुषंगिक कारण है तथ्य तब मेरे प्रेम के बशीभूत होकर के तुमने मेरे ऊपर मेरे साथ में विवाह किया है और मेरे ऊपर कोई एहसान भी नहीं किया है बल्कि आप स्वयं मेरे प्रति आ सकते थे तो न एहसान है न दंड है और न अपनी महिमा की स्थापना करना है दूसरे राजाओं को पराजित करके अपनी महिमा की स्थापना करना है बल्कि तीनों में कारण मेरा प्रेम ही है श्री जी उनके हाथ से चमर उस समय गिर गई है मूर्छित होकर के गिरने लगी जैसे ही रुक्मणी जी गिर रही हैं ताम है चतुर्भुजा द्वारकाधीश की दो भुजाएं तो थी दो भुजाएं तुरंत तो ही प्रकट हो गई सो so, गिरती हुई रुक्मणी को दो भुजाओं से आपने संभाला झेला एक हाथ से रुक्मणी जी का अंचल ठीक किया एक हाथ से चुबुक जो है उनके ऊपर दो उंगली चुबुक के ऊपर लगा करके चुबुक का उन्नयन करते हुए हंसते हुए कह रहे हैं रुक्मणी धन्य धन्य मैंने तुम्हारे साथ में प्रयास किया परंतु तो तुमने मेरे पर्यास को ही उसमें भी सिद्धांत को स्थापित कर दिया परंतु प्रेम संकुचित हो गया तो यहां पर यह दिखाया तो यह तीन दृष्टान दिखाया अब एक सौ बहत्तरवी प्यार में कह रहे हैं कि केवलार शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न जाने ऐश्वर्य ले कि लेने केवला भक्ति विराजमान है ऐसी केवला भक्ति वह ऐश्वर्य को नहीं जानती है केवला भक्ति कभी भी ऐश्वर्य का विचार नहीं करती है केवला भक्ति ऐश्वर्य को नहीं जानती ऐश्वर्य जब उत्पन्न होता है तब शुद्ध प्रेम वाले ब्रजवासी वह वा चार तरह से समाधान कर लेते पहले समाधान कर लेते हैं कहीं कारणांतर की योजना करके पूना मर गई हा छ दिन का बालक तो मार नहीं सकता है पूतना को तो पूना मरी क्यों विचार आया तो ब्रिजवासियों ने कारणांतर की योजना कर ली कि नंद बाबा ने इतना दान किया है उससे पूछना मर गई शकट भंजन हुआ ब्रिजवासी कारणांतर की योजना कर रहे हैं और सब नंद बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं बोल बाबा तेरे प्रताप से तेरे पुण्य के प्रताप से नंद कन्हैया में कोई दम नहीं नंद बाबा के पुण्य के प्रताप से दुष्ट मर गया ये शकट जो है वो तेरा बालक बच गया यदि तृणावर्त कृष्ण को आकर के ले गया तो सब बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं कि बाबा तेरे पुण्य के प्रताप से दुष्ट मारा गया हिंसा स्व पापेन बहिंस तक कला साधु समत्व भयाद विमुचित साधु अपनी साधुता के कारण भैसे मुक्त हो गया तो ब्रिजवासियों का एक स्वभाव है नंबर पहली बात जहां भी ऐश्वर्य आता है वहां पर कोई दूसरा कारण ढूंढ लेते हैं कृष्ण में ऐश्वर्य है ये विचार नहीं करते फिर दूसरी बात कई बार नारायण की महिमा को मैं मान लेते जहां पर कोई दूसरा कारण नहीं दिखे वहां पर नारायण की महिमा को मान ले कन्हिया ने माटी खाई मां ने कहा खोल मुख और कन्हिया का मुख खुल गया और विष्णु का दर्शन कर रहे हैं है। मैया परंतु मैया उसमें मेरे कृष्ण का ये प्रभाव है ऐसा विचार नहीं कर रही है विचार कर रही है ये तो नारायण की मेहमा है नारायण के प्रभाव के कारण नारायण का कहना क्या नारायण सर्व व्यापक है मेरे पुत्र के मुख में अपनी स्थिति को दिखा करके सर्वव्यापकता को दिखा करके वे अपनी महिमा को पुत्र के मुख के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं बेटे का प्रभाव नहीं है यह तो नारायण का प्रभाव है कि नारायण मेरे बालक के मुख में विश्व का दर्शन करा करके मुझे यह बतला रहे हैं कि नारायण सर्वत्र व्याप्त है तो ये नारायण की महिमा हो कभी जहां पर कोई दूसरा कारण नहीं होता है वहां पर मैया भ्रम समझ लेती है जैसे मैया ने अभी अभी कन्हैया को दुग्धपान कराया है कंधे से लगा करके हिला रही है कि बालक ने जो दूध पिया है वो नीचे बैठ जाए पेट में चला जाए कहीं ऐसा ना हो कि उत दे दूध की उल्टी कर दे तो कंधे से लगा करके बालक को सीधा किया कि दूध नीचे चला जाए आप मां के कंधे से बार बार उबकते हैं उछल रहे हैं मां कन्हैया का मुख चुमन करती हैं, आप तो खिलखिल करके हंसते हैं मां जरास उछालती हैं, तो कहते हैं मां और ऊंचा और ऊंचा उछाल और ऊंचा उछा। और, उछा। और उस समय कन्हैया का पेट भर चुका है आप मां की गोदी में विराजमान होकर के स्वाभाविक रूप में जमाई जो लेते हैं जमाई लेते समय ही श्री कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड का मैया दर्शन कर लेती है श्री लीला शक्ति ऐश्वर्य का दर्शन इसलिए करा रही हैं कि मैया को यह चिंता है कि हा इस ब्रिज में किसी पे चार है किसी पे आठ बालक है किसी पे दस बालक है किसी पे पांच बालक हैं मेरे एक तो लाला और जब से पैदा हुआ है तब से इसके ऊपर आपत्ति आ रही है किसी तरह से पल जाए रहा शक्ति में विचार करती हैं बोल मां आज तेरे सारे बहम को मैं दूर कर दूंगी तेरा बालक सामान्य नहीं है तेरा बालक तो जगत का आधार आश्रय होकर के परमात्मा होकर के विराजमान है और लीला शक्ति ने मौका देख करके श्री कृष्ण के मुख में विष्णु का दर्शन करा दिया मैया तो एकदम घबरा गए और उसे कृष्ण का ईश्वर नहीं मान रही है बल्कि उसे अपना भ्रम मानती है तो मैया कभी कारणांतर की योजना करती हैं कभी नारायण को बीच में ले आती है कभी मैया अपना भ्रम मानती में कारणांतर की योजना नंद बाबा का दान पुण्य प्रताप सामने आया मृदीला में नारायण उनकी महिमा है मेरे बेटा की महिमा नहीं है नारायण चाहे तो मुकम करो तो मंगते गिरंग और ब्रम्हण लीला में जमाई की लीला में मैं ये अपना भ्रम मानती हैं। अब कभी कभी एक चौथी स्थिति भी आ सकती है जिसमें कहीं कोई दूसरे कारण की स्थिति नहीं है प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कृष्ण ईश्वर हैं, जैसे वरुण देवता इंद्र ब्रह्मा ये ब्रिजवासियों के आगे आकर के वरुण देवता नंदबाब के सामने कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप नमस्त भगवते ब्रह्म परमात्मने आप ब्रह्म परमात्मा हो तो भवन देवता झूठते बोलेंगे नहीं ब्रह्मा झूठते बोलेंगे नहीं कि सत्य ज्ञान ज्ञानान्तानंद मातृत झूठते बोले बोला नहीं जाएगा ये फिर क्या करे उस समय निज संबंध करके ही मानते बात को नहीं काटेंगे ब्रिवासी परंतु कृष्ण हमारा है है किसी का बेटा ऐसा जिसकी ब्रह्मा ब्रह्म कहकर के स्तुति करे है किसी का बेटा ऐसा जिसकी वरुण देवता नारायण परमात्मा कहकर के स्तुति करे तो निज संबंध जो है कि आज वरुण की कृपा से हमको ऐसा बेटा मिला जिसमें नारायण जैसे गुण विद्यमान इस तरह से ब्रजवासी अपने आनंदित होते हैं तो वहां पर यह दिखाया कि ब्रिजवासी निज संबंध से माने बहुत सुंदर कितनी सुंदर एक जरासी बात में कितना बड़ा सिद्धांत कह दिया कि ऐश्वर्य देख लो निज संबंध से माने ऐश्वर्य देखने पर भी ब्रिजवासी निज संबंध से ही कृष्ण को मानते हैं मेरा बेटा है ऐसा जो कि जिसको बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मा सरि के वे कह रहे हैं ये ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है तो बाबा की तो छाती चौरिया जाए क्या है कोई को बेटा ऐसा ये ये संबंध जो है उसकी प्रधान इसी तरह से श्री यशोदा जिस समय कृष्ण के मुख में दर्शन करती हैं ब्रह्मांड का समय शिष्य वर्णन कर रहे हैं कि सांख्य त्रैया चोन सांख्योग कोई जिसको सा जिसको कर्म का फल देने वाला ईश्वर कहती है त्रैया माने ऋग्वेद यजुर्वेद सांवेद ये वेद और उनके द्वारा किए गए कर्म जिनको कर्म का फल देने वाला कहते हैं उपनिषद विश्चो जिसको ज्ञान योग में जो उपनिषद हैं वह ब्रह्म करके रूपण करते हैं त्रय जिसको ईश्वर बताती है उपनिषद जिसको ब्रह्म बताते हैं सांख्य जिसको पुरुष बताता है योग जिसको परमात्मा बताता है और सातुर्गण जिसको वासुदेव बताते हैं और उनकी महिमा का गायन करते हैं हरिमसाम जब उस हरि को श्री यशोदा अपना आत्मज करके मानती है और यदि ऐश्वर्य ज्ञान आता है तो ऐश्वर्य ज्ञान में निज संबंध करके ही मानते हैं तो जहां मिश्रा प्रीति है वहां पर तो प्रेम संकुचित हो जाता है परंतु जहां शुद्धा प्रीति है वहां प्रेम संकुचित नहीं होता है ऐश्वर्य का दर्शन करके भी ब्रिजवासी या तो अपना भ्रम मानेंगे या कारणांतर की योजना मानेंगे या विष्णु का नारायण का कोई प्रभाव मानेंगे या निज संबंध करके मानेंगे और मुख्य रूप से अपना संबंध पोषित करेंगे तो तमत्त्म अभ्यक्तमलिंग गोपिका उमूले दामना बबंध प्राकृत यशोदा ने कृष्ण को बांध लिया क्योंकि कृष्ण मेरा है इसी तरह से वहां कृष्ण भगवान श्री रामान पराजिता श्री श्री वो कृष्ण के कंधे के ऊपर बैठा हुआ है और श्री कृष्ण श्री रामा को आरोहण भूमि से लेकर के अवरोहन भूमि तक ले जाते हैं आरोहण भूमि है यमुना जी का किनारा अवरोहन भूमि है भांडीर भट्ट ढाई वहां पर जो सवारी है उसको नीचे उतारा जाएगा यहां से कंधे पे बैठा करके वहां तक ले जाना पड़ेगा तो आरोहण भूमि से अवरोहण भूमि तक श्री कृष्ण श्री रामा को कंधे पर उनके वाहन बनकर के ले जा रहे हैं और तो सब कुछ नहीं है आज बन जा कृष्ण बोला मैं तेरे ऊपर सवारी करूंगा ऐसे सवारी करते हुए विराजमान तो ऐश्वर्य का दर्शन होने पर भी निज संबंध रूप में ही ब्रजवासी मानते हैं इसी प्रकार श्री प्रिया जी उनमें भी तनिक भी संकोच नहीं है तत् तो गत्वा देशम दृपता केशव अब्रमित बन के पास में जाकर के अभिमान होकर केशवम अब्रमित श्री राधे का केशव से कह रही हैं कि न पारे हम चल तुम नये मना यत्र प्यारे मैं नहीं चल सकती हूं जहां तुमको ले जाना हो वहां तुम ले जाओ नए माम मना जहां तुमको ले जाना हो वहां मुझे ले जाओ और श्री प्रिया कि ये आदेश बहचन सुनकर के श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत कृतज्ञ हो रहे हैं मानो अनुभव कर रहे हैं कि रस की यह रसपूर्ण रीति है कि प्रिया मिलन के लिए स्वयं प्रार्थना नहीं करती है वह भंगमा से मिलन की अनुमति प्रदान करती है श्री राधिका मुझसे कह रही है प्रिया मुझसे कह रही है कि नहमान मना मुझे वहां जहां चाहो वहां ले जाओ इसका मतलब है मिलन की अनुमति प्रदान कर रही है और प्रिया की इस अनुमति को प्राप्त करके श्याम सुंदर कृतकृत्य हो रही जान रहे हैं इसी बात को बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं बोले प्रिय यदि आप चलो चलो बोले ना न पारे हम चलते मैं अपने हाथ से नहीं चल सकती हूं बोल तो फिर क्या करूं बोलिए तुम्हारी समस्या है कि मुझे कैसे ले जाना है श्याम सुंदर हंसी करते हुए कह रहे हैं कि यदि अपने पैरों से नहीं चलोगी तो क्या मेरे कंधे पर बैठोगे बोलिए तुम जाओ और श्री श्याम सुंदर धन्य धन्य हो जाएं कि प्रिया जहां कह रही है कि मुझे अपनी गोदी में उठा करके ले जाओ वहां अपने आप ही प्रिया की भुजाओं का स्वयं ग्रहाश्लेष मुझे प्राप्त हो जाएगा तो प्रिया का मान करना और यह कहना कि मैं स्वयं नहीं चल सकती हूं श्याम सुंदर मानो इसको प्रिया की अनुमति मान रहे हैं कि मैं जब प्रिया को अंक में धारण करूंगा उस समय प्रिया की भूजाएं मेरे कंठ का हार बन करके स्वाभाविक रूप में ही विराजमान हो जाएंगी और इस उदारता को समझ करके प्रिया की अनुमति को प्राप्त करके श्याम सुंदर कृषि हो रहे हैं तो एवं मुक्त प्रिया माह आर्यता में ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर ने कहा बोले भाई पैदल नहीं चल सकते हो तो बिना जो हमारे मूल पर ये प्रयास में बचन है और श्री प्रिया जी ये तुम जान और उस समय श्री श्याम सुंदर अंग में प्रिया को धारण करके जिस समय ले जा रहे हैं उस समय अपने आप ही प्रिया की भुजाओं के आश्लेष को प्राप्त कर रहे इसी प्रकार श्री प्रिया भंग करती हैं कि पतिशुतांग भ्रातृवान अति मिलंगे कि प्यारे हम पति सुत वंश इन सबों का त्याग करके आए हैं सुपर्य पति का तात्पर्य पति नहीं पति मन गोप है सो कॉल्ड पति पति नहीं है पति तो इनके कृष्ण ही हैं परंतु तो अन्य जो पति है वे पति मन होकर के विराजमान हैं उनका हम त्याग करके आए सूद का तात्पर्य यह गोप का सर्वदा सर्वदा अप्रसूत का होकर के विराजमान हैं इसलिए इनके पुत्र है ही नहीं परंतु इनकी देवरानियों के पुत्र इनकी जिठानियों के पुत्र अथवा घर के वे छोटे छोटे से सस्ता छोटे छोटे से बच्चे जिनके प्रति इनके हृदय में पालतू जो छोटे बालक हैं पशु पक्षी हैं जिनके प्रति पुत्र जैसा स्नेह है उनका त्याग करके ये आई है पथिस पथसुत इनका ये हम त्याग करके तेरे पास में आई हैं क्योंकि दाम्पत्य प्रीति नहीं है इसलिए इनमें तभी रजका भी अप्रताकृत रज का भी स्पर्श नहीं है रुक्मणी इत्यादि में क्योंकि दाम्पत्य प्रीति है इसलिए दाम्पत्य संबंध को स्थापित करने के लिए वहां पर लीला शक्ति प्राकृत नहीं अप्राकृत रज का कभी केवल दस बार प्रयोग करती है ग्यारह बार दर्शन कराती है और ग्यारह संतान एक एक में दस दस पुत्र और एक एक कन्या ये द्वारिका में एक से उत्पन्न होते हैं में क्योंकि दाम्पत्य जो संबंध है कुटुंब का संबंध है उसको स्थापित नहीं करना है इसे तो पर भी नहीं है, इसलिए और यहां पर तो कोई प्रश्न ही नहीं ब्रिज में इसलिए ये गोपिकाग्रहण श्री उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि गोपिकाग्रहण अप्रसूति का होकर के ही विराजमान है इनमें कोई संतान कभी है ही नहीं वहां पर क्योंकि परिवार है विवाह संबंध है इसलिए अन्वय प्रकट करना है वहीं प्रकट करना है इसलिए वहां पर केवल क्योंकि वे भी दिव्य हैं परंतु तो उनमें दिव्य रज का कहीं केवल ग्यारह बार प्रयोग है और उनका प्रयोग होने पर वहां पर ग्यारह ग्यारह संतान एक सी सब जगह प्रकट हुई ये ईश्वर की ईश्वरता ही प्रकट हो रही है कि सबको जैसे पहले से ही पैकेट बना करके रख लिए हैं चार चार लड्डू छह छह कचौड़ी ऐसे यहां पर दस दस पुत्र एक एक कन्या ये सामान्य मनुष्य की बात नहीं है कि सभी पत्नियों में एक से संतान उत्पन्न कर सकना यह ईश्वर की ईश्वरता है और लीला शक्ति उनमें केवल ग्यारह बार प्राकृत नहीं अत्यंत दिव्य कोई अलौकिक जो राय है उसको स्पष्ट करती है और उनके कारण उनमें केवल है संतान जो है वे उत्पन्न होती है वो भी एक से होती वंशवृद्धि की आवश्यकता नहीं है यहां तो रस का ही विस्तार है इसलिए यहां पर गोपी का अप्रसूचिका होकर के ही सर्वदा सर्वदा ग्रायमा तो पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान पति सुत अन्वय भ्रातृवान भाई बंधु इन सब का अति इनका उल्लंघन करके हम ते अच्छुत आगता अरे सर्व गुणों से युक्त अच्छुत शब्द में मेरे हृदय की अत्यंत अंतरंगता प्रकट हो रही है कि कौन सा ऐसा गुण है जिससे तू तूत होकर के अलग होकर के विराजमान सर्वगुण संपन्न होकर के प्यारे तू विराजमान है हम तेरे पास में सब कुछ त्याग करके आई हैं गति गतिविध गीत मोहित प्यारे तू हमारी गति को जानने वाला है हमारे मन की और हमारे तन की मन और तन दोनों की गति को तू जानने वाला है तेरे उद्गीत मोहिता तेरा में जो गायन है उस गायन से हम मोहित हो गई हैं अरे कितब योशता हा। कस्ते अरे छलिया हमको छलने के लिए यदि तू हमारा त्याग कर रहा है तो तू भूला गलती कर रहा है क्योंकि अनुरक्त प्रिया को जो अभिसार करके एकांत एक में आई है उसका यदि त्याग करता है तो तू तत्व हमको ठग नहीं रहा है स्वयं ठगाया जा रहा है तो अरे केतव अरे ठगने वाले दिखा तो रहा है तू ये कि जैसे तू हमको ठग रहा है परंतु तो हमको ठगने के चक्कर में तू स्वयं ठगाया जा रहा है अतः ऐसा मत कर मत कर अपना नुकसान स्वयं ही मत कर हम तो तेरे पास में सब कुछ त्याग करके आई हूं तू अरे योशत कसते जनिशी एकांत रात्रि में कौन ऐसा नव युवक होगा जो कि अन्य प्रिया उनके प्रेम को आदर नहीं दे तो यदि हमारे प्रेम को तू समादर नहीं दे रहा है तो स्वयं ही ठग जा रहा है अतः अच्छा हमारे साथ में ऐसा मत कर मत कर स्वरूप बुद्धि कृष्ण निष्ठता समोमनिष्ठता बुद्धे श्रीमुख गाथ अब एक, -एक रस का वर्णन कर रहे हैं शांत रस में एक गुण है केवल एक गुण है वो है स्वरूप बुद्धि वहां पर केवल स्वरूप का विचार है उसमें श्री कृष्ण की ही एकमात्र निष्ठा है कृष्ण ही ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म परमात्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण वे ही एकमात्र तत्व हैं उनका स्वरूप उनके देह दोनों में कोई भेद नहीं है वे चिन्ह मात्र, मात्र आनंद मात्र होकर के विराजमान मात्र शब्द का हैं स्वरूप चित उनकी उपाधि नहीं है चित उनका स्वरूप ही है ज्ञान उनकी उपाधि नहीं है उपाधि कहते हैं निकटता से अभिव्यक्ति के साधन का नाम उपाधि है से अभिव्यक्ति का साधन जैसे चिन्मय पदार्थ भीतर विराजमान है और वो चिन्मय पदार्थ उनके अभिव्यक्ति का साधन क्या है यह हाथ पैर ये शरीर इस शरीर के द्वारा चेतन पदार्थ कोई भीतर है तो चेतन पदार्थ की निकटता से जिससे अभिव्यक्ति हो उसका उस अभिव्यक्ति के संस्थान का नाम अभिव्यक्ति के स्थान का नाम उपाधि परंतु हम लोगों के शरीर में तो चेतन अलग वस्तु है और जल जो है वह उस चेतन की अभिव्यक्ति का निकटता से साधन है जबकि भगवत स्वरूप में भगवान का जो स्वरूप है वह स्वरूप भगवान से भिन्न नहीं उनकी उनका जो चेतन स्वरूप है वो चेतन स्वरूप ही कहीं उनका शरीर भी है तो कृष्ण और कृष्ण का शरीर दो अलग अलग वस्तु नहीं है कृष्ण जैसे चेतन है ऐसे उनकी उनका शरीर भी चेतन होकर के ही विराजमान है वह उपाधि कोई अलग वस्तु नहीं है जो अभिव्यक्त मात्र कर रही है ऐसे चिन्ह स्वरूप में चित ही जिनका देह है आनंद ही जिनका देह है सत्य जिनका देह है देह और भगवान इनमें अंतर नहीं है ऐसे भगवत स्वरूप में जहां एकमात्र निष्ठा हो तो शांत रस में स्थिति क्या है कि स्वरूप बुद्धि स्वरूप जो है उपाधि को भी स्वरूप माना जाता है और उपाधियों स्वरूप में कोई भेद न मानते हुए कृष्ण से जहां निष्ठा की जाए माने कृष्ण का स्वरूप भी ब्रह्म है कृष्ण का स्वरूप ही परमात्मा है कृष्ण का स्वरूप ही भगवान है और उनके देव और देखी में विभाग नहीं है ऐसे कृष्ण से जहां प्रीति की जाए एब्स्ट्रैक्ट से प्रीति की जाए अव्यक्त से प्रीति की जाए तो वो कहलाएगा ज्ञान और यदि कंक्रीट श्री कृष्ण से प्रीति की जाए तो वो कहलाएगा शांतवश कृष्ण को कहीं भी स्वरूप और उपाधि में भेद न मानते हुए कृष्ण के स्वरूप को कृष्ण के शरीर को भी चिन्ह मांग करके जहां कृष्ण से प्रीति की जाए वह हो गया शांतरस इसलिए रस और ज्ञान दोनों चीज अलग अलग है शांतरस में कृष्ण के स्वरूप को देही दे अविभाव पूर्वक ब्रह्म माना जाता है जबकि ज्ञान में केवल अद्वैत ज्ञान तत्व जो है उसकी आराधना की जाती है और वहां पर स्वरूप को जो स्वरूप आ रहा है उस स्वरूप को या तो कहीं भ्रम है यदि द्वैत रहेगा तो हम अत्यंत निकटता नहीं रहेंगे प्राप्त कर सकेंगे ज्ञाता ज्ञ इनके बीच में यदि ज्ञान का पर्दा रहेगा तो एकदम निकटता नहीं हो सकती है अद्वैत नहीं हो सकता है इसलिए वहां उपाधि का त्याग करके स्वरूप के साथ में प्रीति की जा रही है तो ज्ञान में उपाधि का त्याग करके जो तत्व है उसमें साहित्य प्राप्त किया जा रहा है इसका नाम है ज्ञान जबकि शांत भक्ति में कृष्ण के देह को कृष्ण से अभिन्न मानते हुए कृष्ण से प्रीति की जाए ब्रह्म समझ करके उसका नाम हुआ शांत रति शमो मन निष्ठता बुद्धि ये ठाकुर जी ने कहा भी कि शम किसका नाम बोल मुझमे बुद्धि का लग जाना यही सम है ये भगवान के वचन है ऐसी बुद्धि बड़ी दुर्घट है इसको ही शांत रति कहा गया ये भक्त सिंधु में ये लक्ष्य लक्षण दिया गया तन निष्ठा दुर्घटा बुद्धि एताम शांति ही इतिस बिना ये शांत रति जो है वो शांत रति के बिना जो भगवान में निष्ठा वह संभव नहीं है अब कृष्ण बिना तृष्णा त्याग मानी अतव शांत कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त एक जान। कृष्ण के बिना संसार में तृष्णा का त्याग नहीं हो सकता है इसलिए भुक्ति मुक्ति सभी लोग अशांत हैं भक्ति ही एकमात्र शांत होकर के विराजमान भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सकल ही अशांत भक्त कृष्ण भक्ति करे अतेव सुशांत भक्त कृष्ण भक्ति करता है अतः वो शांत है भोग की इच्छा करने वाला तो अशांत है ही है मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए जिसको जितना मिल जाए उसे उतना ही और चाहिए जो उतना और मिल जाए तो उसे उतना ही और चाहिए जगत की रीति है तो भोग की रीति है कि भोग में कभी शांति होती नहीं तो भोग भुक्त भोगी तो अशांत है मोक्ष प्राप्त करने वाला जो मुक्शु है वो भी सदा अशांत है उसे सदा ये चिंता लगती है कि हाय कहीं माया मुझे दोबारा नहीं घेर ले कौन सी वस्तु सत है कौन सी असत है ये विचार में एक मुक्शु सर्वदा अशांत है और जो मुक्त है उसको भी ये चिंता लगी रहती है कि कहीं वह दोबारा कहीं माया में ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ कहीं मुझे दोबारा माया में नहीं डाल दिया जाए इसके भुक्त, मुक्ति और सिद्धि तीनों की तीनों अशांत हैं और भोग मिले इसके कारण भोगी ही अशांत है हाय कहीं उपाधि मुझे बाद न ले इसलिए लिए मोक्षो अशांत है और मुक्त हो जाने पर भी दोबारा कहीं सृष्टिकाल में मुझे पृथ्वी पर नहीं भेज दिया जाए ये विचार करके जो मुक्त हैं वो भी सदा अशांत होकर के रहेंगे और उन्हें सुख की पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं है सुख रूप हो गए परंतु सुख का आस्वाद नहीं ऐसी स्थिति में पूर्ण सुख की प्राप्ति प्राप्ति नहीं इसलिए भी अशांत परंतु तो नारायण पर ये सर्वदा सर्वदा परम शांत होकर के बिराजमान तो कृष्ण बिना कृष्णा त्याग कृष्ण के बिना कृष्णा का त्याग ये कभी भी नहीं हो सकता है केवल कृष्ण की इच्छा और कोई दूसरी कृष्णा नहीं है ये शांत भक्ति का कार्य है अतः कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति ही परम परम शांत है स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक कर ही माने एक कृष्ण भक्त स्वर्ग मोक्ष को नरक करके मानता है इसलिए कृष्ण निष्ठा और तृष्णा का त्याग ये शांत के दो गुण है कृष्ण में निष्ठा रखना और तृष्णा का त्याग करना ये शांत के दोनों गुण है इसीलिए श्री शिवजी कह रहे हैं कि नारायण परास न कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वितुल्य दर्शना जो नारायण पर हैं वे कहीं भी भयभीत नहीं होते स्वर्ग अपवर्ग और नरक यदि कृष्ण भक्ति नहीं मिल रही है तो वे स्वर्ग को नरक मानते हैं और यदि नरक में जाकर के भी कृष्ण भक्ति मिल रही है तो नरक को भी वे स्वर्ग मान लेंगे और मोक्ष हुआ और कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो मोक्ष को भी नरक मांगने लगी तो एक तराजू के ऊपर तीनों चीजों को तोल दिया स्वर्ग नरक और मोक्ष इन तीनों को एक तराजू के ऊपर तोड़ दिया कृष्ण भक्ति मिलती है तो नरक भी महा आनंददायक स्वर्ग है और कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है तो मोक्ष भी नरक से बुरा ये नारायण जो हैं, वे कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं कहीं भी जाने में तैयार है इसीलिए श्री चित्र के तु वे पार्वती जी से बोले कि हे अम्बे मेरे वचन का आप बुरा नहीं मांगोगे मैंने जो भगवान शिव से वचन कहे उनका आपको यदि बुरा लगा है तो आप क्षमा करना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा शाप वापिस ले लो पार्वती जी ने चित्रकेतु को सा दिया कि जा तू असुर हो जा, आसुरी जाए दुर्मते तो इस श्राप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं मेरे वचन से आपके मन में पीड़ा है उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और भगवान शिव हंसते हुए बोले कि पार्वती देख लिया आखिर में मेरा मित्र है चित्रकेतु क्योंकि भक्तगण कभी स्वर्ग अपवर्ग और नरक इनमें समान दृष्टि रखते हैं वे कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं तुमने उसे असुल बनने का शाप दिया और उसने जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसने उस साप को जैसे अंटी में रख लगा लिया वे तो ठीक है ऐसे बहुत से मिलते रहते जरा भयभीत जरा भी भयभीत नहीं ये ये देख दु गुण व्यापे सर्व भक्त जने आकाशे शब्द गुण येन, भूत गुणे। ये भूत गुण ये दोनों जो गुण हैं वो सब भक्त जनों में अवश्य ही व्याप्त होते हैं मान सभी भक्त भक्तगणों में ये कृष्ण निष्ठा और तृष्णा का त्याग ये दो गुण सभी भक्त भक्तगुणों में मिलेंगे केवल स्वरूप ज्ञान है शांत रसे शांत रस में केवल स्वरूप का ज्ञान है उपाधि का त्याग करके स्वरूप को त्याग कर में ध्यान रखना और उपाधि को स्वरूप ही समझना या तो उपाधि का त्याग करके स्वरूप का ध्यान किया जाए ये हो गया ज्ञान और उपाधि को भी स्वरूप ही समझना ये हो गया शांत रस यही विभाजक रेखाएं दोनों तो स्वरूप का ज्ञान ये शांत रस का मुख्य स्वरूप है पूर्ण ऐश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक हर दास से परंतु पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर के मेरे प्रभु हैं ये प्रभु पने का ज्ञान ये मेरे स्वामी हैं ऐसा ज्ञान ये दास रस में होता है इसलिए ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर सेवा करे कृष्ण सुख देन निरंतर ईश्वर ज्ञान की भी अपेक्षा कृष्ण ईश्वर है इसकी अपेक्षा ये मेरे प्रभु हैं या संभ्रमपूर्वक जो ज्ञान है वह और भी अधिक श्रेष्ठ कृष्ण को ईश्वर समझने की अपेक्षा ये मेरे मालिक हैं यह ज्ञान और भी अधिक श्रेष्ठ हुआ तो ईश्वर ज्ञान की अपेक्षा संभन गौरव संभन गौरव का मतलब है कि दास से भक्ति ये मेरे प्रभु हैं और यह प्रभु समझ करके कृष्ण को गौरव प्रदान करना यह प्रचोर यह और भी श्रेष्ठ है और भक्त उस समय सेवा करके कृष्ण को सुख देना चाहता है सेवा करी कृष्ण सुख देव निरंतर वह निरंतर निरंतर कृष्ण को सुख प्रदान करता है इसलिए शांत का गुण शांत के ये दो गुण बताए कृष्ण निष्ठा और कृष्णा त्याग इनमें एक गुण और जुड़ गया और वो है सेवा इस प्रकार शांत गुण दास्य अधिक सेवन शांति के गुण तो है ही दास में सेवा का जो गुण है वो सेवा का गुण अवश्य आ गया रसे गुण इस प्रकार कृष्ण निष्ठा और कृष्ण सेवा ये दासी के दो गुण हो गए जहां कृष्ण निष्ठा है वहां कृष्णा का त्याग ये तो सामान्य बात है उसके साथ में जुड़ा हुआ है तो शांत भक्ति में केवल एक गुण कृष्ण निष्ठा दास भक्ति में कृष्ण निष्ठा भी है और उसमें कृष्ण सेवा भी मिल गया शांत गुण दाशे सेवन सक्षे दुई रॉय दास संभ्रम गौरव सेवा सख् विश्वासमय अब सक्ष प्रीति आई तीसरा आई सक्ष प्रीति शांत दास सक्ष तो तीसरी सक्ष प्रीति है सक्ष प्रीति में शांत का गुण भी है शांत का गुण क्या है कृष्ण निष्ठा उसके साथ में जुड़ा हुआ था कृष्णा का त्याग तो कृष्ण निष्ठा दास का गुण क्या है सेवन ये दो सक्ष प्रीति में पहले से ही विद्यमान हैं परंतु दास में संभम गौरव सेवा थी परंतु सक्ष में विश्वास में सेवा है सेवा दोनों में है पंथ एक में संभ्रम ही सेवा है संभ्रम आदर कृष्ण से, से भयभीत होते हुए सेवा करना जब भी जाएंगे हाथ जोड़ करके जाएंगे दासगढ़ पंथ सखा गए कंधे के ऊपर हाथ रख के पीठ को थपथपाते थप हुए सक्षम नीति के साथ में बेप्रवृत्व हो इसलिए सक्षम नीति में विश्वासमय में सेवा है जबकि दास्य प्रीति में आदर में सेवा है दोनों में अंतर एक में विश्वास है, एक में आदर वहां पर कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ा रण कंधा पे चढ़ेंगे कंधा पे चढ़ाएंगे खेल में युद्ध करेंगे कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन कृष्ण की सेवा सखा करेगा और अपनी सेवा कृष्ण से कराएगा उल्टा हाँ थगे मेरे हाथ दबाए दे मेरे पैर पांव दबा दे और कृष्ण भी इन सखाओं के पैर दबाएंगे तो ये सक्ष प्रीति की बात हो गई क्योंकि विश्वास है विश्रम प्रधान सक्ष गौरव हीन जो सक्ष प्रीति है वह विश्वास प्रधान है और इसमें गौरव संभ्रम नहीं है गौरव की भावना नहीं है कृष्ण बड़े हैं ये विचार नहीं है वहां पर कृष्ण हमारे बराबर है हमारा सखा है ये भाव ही बिराजमान अतएव सक्षर से तीन गुण चीन इस प्रकार सक्षरस में तीन गुण आगे माने कृष्ण निष्ठा और कृष्ण सेवा और विश्वास ये तीन गुण आगे ममता अधिक कृष्ण आत्मसम ज्ञान अतएव सक्षर से वश्य भगवान इसमें अत्यंत ममता है और कृष्ण मेरे शरीर का ही है यह ज्ञान है इससे सक्षरस के वशीभूत श्री भगवान हो जाते यहां तक सक्षरस की बात हो अब एक चौथा रस आया वो आया बासल्य रस बासल्य में चार गुना आ जाएंगे कैसे कैसे पहला गुण है बासल्य शांतर गुण शांत का भी गुण है शांत का गुण क्या था कृष्ण निष्ठा तो बासल्य में कृष्ण निष्ठा भी है दासर सेवन दास का दूसरा गुण वो है सेवा वो दूसरा गुण भी है तो कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा ये दो गुण हो गए सही सही सेवन यहां नाम पालन अब इस सेवा का नाम ही सल में पालन कहलाएगा यहां पर सेवा नहीं कहलाएगा यहां पालन कहलाएगा मां बेटे का पालन करती है सेवा नहीं कर रही उसको सेवा नहीं कहेंगे उसको पालन कहेंगे सक्ष गुण असंकोच सक्ष का गुण है असंकोच अगौरव उसमें कृष्ण के प्रति कहीं गौरव की भावना नहीं है ममता आधिक्य तारण भरसोन व्यवहार ममता के आधिक्य में यशोदा कृष्ण को कभी पीटती भी हैं कभी डांटती भी तो तारे और भर्सन इन दोनों के व्यवहार भी कहीं प्राप्त होते हैं के पालक ज्ञान कृष्ण के पाल ज्ञान अपने आप को पालक मानते हैं कृष्ण को पाल्य मानती हैं इस प्रकार बासल्य रस में चार गुण आगे कृष्ण निष्ठा ये शांत का गुण था दूसरा गुण हुआ कृष्ण सेवा यह दास का गुण था फिर असंकोच बुद्धि विश्रम ये सख्यता तीसरा गुण हुआ फिर चौथा गुण हो गया कृष्ण मेरा पाल्य है पालन धर्म यह चौथा गुण हो गया अतः चार रसल गुण बासल अमृत समान चार गुण वासल में विराजमान है अतः वासल रस अमृत के समान है से अमृतानंदे भक्त सह डूबने आपने इस अमृत आनंद में भक्त अपने आप को डुबो देता है कृष्ण भक्त गुण कहे ऐश्वर्य ज्ञानी गुण अब जो ऐश्वर्य ज्ञानी गण हैं, वे इसे कृष्ण का एक गुण कहेंगे कि कृष्ण भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं कृष्ण भक्त भश कृष्ण भक्ति के भशीभूत हो जाते हैं ये ऐश्वर्यजन कहेंगे परंतु तो यशोदा कभी नहीं कहेंगे कृष्ण मेरे भसीभूत है ज्ञानी जन तो कहेंगे जो तटस्थ है वो तो कहेगा कि कृष्ण यशोदा के भशीभूत हो गए हैं परंतु तो यशोदा कभी ये नहीं कहेंगी कि कृष्ण मेरे प्रेम के कारण मेरे भसीभूत है ऐसा नहीं बोल तो स्वाभाविक रूप में कृष्ण मेरा है और मैं इसका पालन कर रही हूं ये पालन धर्म को धारण करते हुए विराजमान तो तोल्य रस अमृत के समान कहा गया और अमृत के समान कहने का मतलब है कि ज्ञानी जन तो ये कहेंगे कि कृष्ण भक्त के बशीभूत तो हो गए परंतु तो बाचल का परकर यह नहीं कहेगा कि कृष्ण मेरे बसीभूत तो हो गए हैं इति दृ स्वली आनंद कुंडे दामोदराष्टक में वर्णन किया गया कि इसी तरह से अपनी लीलाओं से संपूर्ण को आनंद कुंड में श्री कृष्ण डो रहे हैं और अपने आपको आक्षापे अंतम प्रेम के बशिभूत में यह ज्ञानियों के सामने प्रकट कर रहे हैं तदीय शतज्ञेश तदीय ईशतज्ञेश जो कृष्ण की ईशता को जानने वाले हैं वे तो ये कहेंगे कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत हो गए भक्त जितस्व तदी ईश्वेश जो कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान करने वाले हैं वे कहेंगे कि भक्त जितस्वम आप भक्तों के द्वारा जीत लिए गए हो परंतु तो भक्त ये नहीं कहेगा कि तुम ईश्वर हो मैंने अपने प्रेम से तुमको जीत लिया यशोदा जी ऐसा नहीं कहेंगे यशोदा कहे यार कहीं तो मेरा बेटा है तो ईश्वर समझ करके उनके गुणों का आधार निकालेंगे तो स्वाभाविक रूप में सदा होकर तो के ऐसा पुत्र के मां। पुना प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे ऐसे हे गोविंद आपको मैं अनेक अनेक बार प्रणाम कर रही हूं शतावृत्ति बंदे अनेक अनेक बार प्रणाम कर दे अब मधुर रस में पांचवा आया मधुरस उस मधुरस में कह रहे हैं कि कृष्ण निष्ठा ये एक गुण हुआ दा, दास, शांत का फिर कृष्ण सेवा अतिशय यह सक्षर का गुण हुआ फिर सक्षेर असंकोच यह सक्षपृति का गुण हुआ फिर लालम ममता यह बात्सल्य का गुण हुआ और कांत भाव में एक पांचवा गुण और जोड़ गया वो है निज कांत भावे निजांग दिया तरन सेवन अपना अंग देकर के भी सेवा करती हुई विराजमान है इस प्रकार मधुरस में पांच गुण हो गए जैसे आकाश आदि में जो गुण विद्यमान है पृथ्वी पर आते आते वे पांच गुण हो गए आकाश में केवल एक गुण था शब्द वायु में दो गुण आ गए शब्द और स्पर्श वायु से जब अग्नि हुई तो उसमें तीन गुण आ गए शब्द स्पर्श और रूप जब अग्नि से जल उत्पन्न हुआ तो उसमें चार गुण आ गए शब्द स्पर्श रूप और रस पंध जब जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई तो उसमें जैसे पांच गुण आ गए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध गंध और जोड़ गया ऐसे ही मधुर प्रीति में ये पांचों गुण एक साथ प्राप्त होते हैं प्रकार ए मते मधुरे सव भाव रस में सारे भावों का समाहार है स्वाद की अधिकता उसमें प्राप्त होती है इस प्रकार श्रीमंद महाप्रभु ने रस का दिग्दर्शन कराया और कह रहे हैं भाविते भाविते कृष्ण अंतर कृष्ण कपाय अज्ञ पाए रस संदोपात इस रस का विस्तार नहीं जिसको श्री किशोरी जी जो रस प्रदान करना चाहती हैं अपने रस का निरंतर निरंतर वह चिंतन करें जो दास भक्ति का भक्त है वो दासिका सक्ष का सक्षिका वास्तल का, का है वो का, मधुर का वो मधुर का और उसी रस में सबसे पहले अपने स्वरूप का ध्यान और श्री कृष्ण के वैसे स्वरूप का ध्यान कृष्ण स्मरण जन्म चाष्य प्रेष्टी चार चीज ध्यान रखनी पड़ेगी रागानुगा भक्ति में पहली चीज अपने समिहित कृष्ण के रूप का ध्यान सखा है तो सखा के रूप में कृष्ण यदि कृष्ण ईश्वर है ब्रह्म है ये शांत का गुण कृष्ण मेरा सखा है ये सख्य का गुण कृष्ण मेरा पुत्र है ये बासल्य का गुण और कृष्ण मेरा प्यारा है ये मधुर का गुण दास का ये मेरे स्वामी है मालिक है ये गुण तो निज समीहित कृष्ण फिर दूसरी चीज कृष्ण का परकर भी वही ध्यान और परकर के बीच में अपने आप का भी ध्यान ये दूसरी चीज कृष्णम स्मरणम जन्मचास से प्रेष्टम निज समीहितम निहित कृष्ण का रूप नि परकर का स्वरूप और तत्त कथा फिर अपनी कथा अपने रसकी कथा का ही श्रवण करें और बास ब्रिजी ब्रिज में निवास कर ये चार रागानुगा वस्तुओं के मुख्य साधन हैं निज भावना के अनुसार कृष्ण का रूप अपने परिकर का ध्यान और परिकर में अपने आप का ध्यान फिर कृष्ण की उसी कथा का श्रवण और उसी कथा का श्रवण करके ब्रिज में निरंतर निवास भावित भावित कृष्ण अंतरिकाए अंतरे कृष्ण पारे भावना करते करते कृष्ण हृदय में आएंगे और का पार हो जाएगा ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और आलिंगन करके शक्ति संचार कर दिया न शक्ति का संचार कर दिया और श्री महाप्रभु उस समय वाराणसी के लिए फिर उठ करके चल दिए हैं श्री भू जी ने महाप्रभु के चरणार्थ में वंदना की प्रातःकाल उठ करके और यह कह रहे हैं कि मारे मुझे भी अपने साथ में ले चलो बेरहस नहीं कर सकूंगा परन्तु श्री प्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम मेरे सेवक हो और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि मेरी आज्ञा का पालन करो मेरी आज्ञा तुमको अपने साथ में ले जाने की नहीं है मेरी आज्ञा अब यही है कि तुम वृंदावन जाओ वृंदावन निकट आया अच्छे तुम्हें यहां वृंदावन तुम इतने पास आ गए हो यहां प्रयाग प्रयाग में आ गए हो इतने पास आ गए हो और पास में वृंदावन है इसलिए अब तुम वृंदावन जाओ पहले एक बार वृंदावन हो जाओ फिर मेरे पास में आना कि इतनी दूर से फिर वृंदावन आना बड़ा कठिन हो जाएगा तुम्हारा इसलिए जहां इतने पास आ गए आधा रास्ता आधे से ज्यादा रास्ता पार हो गया है इसलिए अब तुम पहले वृंदावन जाओ और वृंदावन होकर के फिर गौरवेश मिलने के लिए गौरवेश करके फिर तुम लीलाचंद मिलने के लिए मेरे पास में आना ऐसा कहकर के महाप्रभु ने बिदा दिया और महाप्रभु नौका के ऊपर चढ़ गए श्री रूप गोस्वामी जी मूर्छित होकर के गिर गए हैं वो दाक्षिणा जो ब्राह्मण रहा वो श्री महाप्रभु को अपने घर ले गए हैं और इधर श्री अनुपम और रूप दोनों वृंदावन के लिए रवाना हुए महाप्रभु चल करके वाराणसी आए वहां पर चंद्रशेखर के घर पर रहे तपन मिश्र इनके साथ में महाप्रभु वाराणसी में इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं और श्री महाप्रभु को श्री तपन मिश्र ने भोजन कराई भिक्षा प्रदान की बलभद्र जो है उनको चंद्रशेखर उन्होंने निमंत्रण दिया और भिक्षा करा करके आनंद पूर्व हुए श्री महाप्रभु कह रहे हैं उस महाराष्ट्र ब्राह्मण से कि तुम्हारे लिए मैं दोबारा काशी लौट करके आया तुमने उस समय पहले निमंत्रण दिया था तुम्हारी दोबारा लौट करके आया हूं मैं यहां प्रभु जाने दिन पांच सात से रहे न करे प्रभु पांच सात दिन वहां पर रहे बंद किसी भी सन्यासी के साथ में महाप्रभु ने भिक्षा नहीं दी को छोड़ करके काय को इससे श्री तपन मिश्र उनके यहाँ पर भी महाप्रभु भिक्षा कर रहे हैं परंतु महाराष्ट्र ब्राह्मण उनके स्नेह के कारण तब श्री महाप्रभु ने एक दिन सन्यासियों के पास में जाना भी स्वीकार किया और आगे के प्रकरण में अध्याय में ये वर्णन करेंगे कि जैसे श्री महाप्रभु ने काशी में पहुंच के श्री प्रकाशानंद जी उनके ऊपर अनुग्रह किया उस लीला का वर्णन करेंगे इस प्रकार श्री रूप रघुनाथ पदे आर आस चैतन्य चर्ता मृत कहे कृष्णदास हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय बुलबंदा बन बुल बिहारी